चलिए मंत्र पाप ओ सहनावतु सहनऊन तो सहवीर कर्वा वही समस्त मागही शांति शांति नमस्ते आप सभी का जो आपका योग दर्शन कक्षा में स्वागत है समाधि जो प्रथम पाद है उसका कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कल छियालीस तक पूरा कभी अब सत्तालीसवा तो शुरू करना अच्छा सैतालीसवा शुरू करो तो, सैतालीसवा जो सूत्र है पीछे जो कहा गया था कि ये सभी समाधियता एवं सभी समाधि ये जो चार प्रकार की जो समापत्तियां हैं ये तर्क सवबितर्क, निर्वित स्विचार निर्विचारा ये जो समापत्तियां हैं यही समापत्तियां सभी समाधि कहलाती है इसी का नाम सभी समाधि है तो क्यूँकी इन समाधियों में इन समापत्तियों में बाहर की जो वस्तु है वह बीज होती है वह आलम्बन वह आधार होता है समापत्ति में तो हालांकि कुछ व्यक्ति बीज का अविद्या भी करते हैं आप भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई कोई बीज का विद्या भी करते हैं स्वामी सत्रपति जी भी किए हुए हैं नहीं उन्होंने तो नहीं की, नहीं विद्या मेरे, मेरे मैं पढ़ता हूं दोबारा हाँ कि मैंने अगले तीन तो पढ़े हैं मैं एक बार इसको फिर पढ़ता हूं उसमें अच्छा निर्वीज अच्छा। और देख लीजियेगा बाद में अच्छा जरूर बीजे नीज समाधि है मतलब ये हुआ की इसमें ये बीज सहित होता है बीज सहित अच्छा। का मतलब हुआ कि वो लोग जो व्याख्या करते हैं इस तरीके से व्याख्या करते हैं इसमें अविद्या राग देश अभिवेश अपने कार्य रूप में तो नहीं रहता है परन्तु तो दबा हुआ रहता है और निर्वी जो समाधि है इसमें वह अविद्यालय समाप्त हो जाती है ऐसा कहते हैं परंतु प्रसंगानुसार तो अर्थ प्रसंगानु यही लगता है जैसा हमने कभी पढ़ाया था और ये कि की बीजे ने बीज का अर्थ आलम्बन ही है तो, तो वस्तु बीज आज है जिसके बस्तु, बस्तु, बहीर बस्तु, बहीर बस्तु, बहीर बस्तु, है, माने मैंने वस्तु, बहे वस्तु वस्तु और बहिर्वस्तु बीजम अस्थी जिसका बीज जिसका कारण बीज माने कारण होता है ना जी हाँ जी बहिर्वस्तु है बाहर की वस्तु कारण है अर्थात इस समाधि में इस समापत्ति में कारण है बाहर की वस्तु मतलब तो बाहर की वस्तु को सहारा करके समाधि लगाई जाती है तो ये बीज का अर्थ ही होता है अब आगे है उन्होंने स्वामी जी, जी ने यही लिखा है व्यास भाष्य के अनुसार ये स्वामी सत्यपति जी की जो आखिरी लाइन है के अनुसार बीज शब्द का अर्थ आलम्बन मात्र प्रतीत होता है उन्होंने यही लिखा है ये लिखा तब ठीक है सब ठीक है तो कुछ व्यक्ति इस तरीके से करते हैं अविद्या अविद्या नहीं उन्हें अविद्या नहीं रखा कहीं पे भी उसमें जो पूरा का पैराग्राफ है ना उसमें पूरे में कहीं पे अविद्या शब्द ही नहीं है तो ठीक है तो चारों समापत्तियों सभी इनको निर्वित स्थूल वस्तुओं में होती एक है, सभी है एक है जो अविद्या तो जो के सभा सभा में स्वामी विश्व जी जो की परोपकार साबित करते है अच्छा व्याकरण पढ़ने के लिए गए हुए हैं अच्छा। हमारे गुरुजी जी गुरु जी के पास स्वामी रामदेव जी के जो आश्रम में अच्छा अच्छा तो कर कोई बात कोई ऐसी नहीं है आपको ये भी कहना चाहता था कि जो वो उनका जो वो वो अध्यक्ष है ना प्रो सभा के नहीं। नहीं। वो के धर्मवीर जी आज हफ्ते लिए यूएसए में आए हैं तो पहले तो, पहले तो आ आ, आ आज आएंगे आज सात दिन ह्यूस्टन में रहेंगे फिर उसके बाद कह रहे थे कि उनकी बेटी ने मुझे फोन किया था कि आप बुलाना चाहो लॉस एंजलिस में उस कारण से तो फिर वो चार हफ्ते चौबीस और इस चौबीस से अगली बाईस तक उनके पास वहाँ पे में होंगे। बाकी मुझे कुछ है। हाँ जी आप भी बुलाना है। उनको एक दिन के बुलाएंगे ये यह यहाँ की समाज तो शनिवार को आएंगे इतवार को चले जाएंगे इस रूप में बुलाएंगे क्योंकि हमारे पास अपना कोई मंदिर नहीं है कुछ नहीं है तो किसी के घर ही ठहरना पड़ेगा उन्हें तो और हमारी समाज ये की अब सब महीने में एक ही बार लगती है तीसरे संडे को जी तो अभी चल रही है यही कह सकते हैं क्योंकि आगे इससे बहुत अच्छी चलती थी पर झगड़ झगड़ के अब यही रह गया अब ठीक चल रही है वैसे तो जो बचा है वो तो ठीक चल रहा है मगर उसकी अच्छी स्थिति नहीं रही जो आगे थी हमारी बीस साल पहले कोशिश कीजिए की उसको ठीक से बनाया जाए की इसको आगे बढ़ा नहीं कोशिश तो लोग कई हम लोग कर रहे हैं मगर वो यंग लोग भी नहीं है उसमें दोनों मुश्किलें हो गई हमारी जी अब और धन भी नहीं है क्योंकि जगह के लिए बहुत है। वो धन वो भी नहीं दोनों है दोनों मुश्किलें हैं अब तो जी चलो जो है वो करते रहे चलिए तो अब आगे ये कर रहे है चार प्रकार की जो समापत्तियाँ हैं ना जी हाँ जी सौ निर्वितर और सौ निर्विचारा तो उसमें से निर्विचार समाधि जब निर्विचार समाधि में वैसारध्य हो जाता है तो उसके बाद क्या बेनिफिट होता है क्या चीज की प्राप्ति होती है इसके संबंध में कहा जा रहा है निर्विचारा में इसलिए करें सैतालीस मश करे की निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद मने इसका मतलब हुआ की सब तक निर्दतक और सविचार में नहीं होता अध्यात्म प्रसाद बल्कि निर्विचार निर्विचार जो समाधि है निर्विचार नामक जो समापल समाधि है इस निर्विचार नामक समाधि के वैसारज्य होने पर, अर्थात उसमें कुशलता प्राप्त करने पर वैशारज्य का मतलब क्या है जी? कुशलता कुशलता आज वैशाराज्य की व्याख्या करेंगे निर्विचार के परम्परा में नहीं यदि निर्विचार की जब तक वही वैसाराधी नहीं होता तब तो नहीं फिर विचार समापति के जब वही वैसारभ्य हो जाएगा तो उस निर्विचार समाधि के वैसारध्य होने पर कुशलता होने पर दक्षता होने आरोप निर्विचार समाधि के स्थिति प्रवाह होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है अध्यात्म की प्राप्ति होती है अध्यात्म प्रसाद होता है अब ये अध्यात्म प्रसाद ये पारिभाषिक शब्द है और वैसारध्य भी पारिभाषिक है तो उसको यहाँ पर महर्षि वेद्यास जी ने खोला है तो वैसारध्य क्या है और अध्यात्म प्रसाद क्या है ऐसे सामान्य रूप से यही अर्थ हुआ कि मेरे विचार का जब वैसारद होगा तो मैंने कुशलता होगी उसमें दक्षता होगी तो फिर अध्यात्म का प्रसाद होगा तो अब यहाँ पर वैशारद्य को खोल रहे हैं वेद व्यास जी वैशारद्य क्या है तो क्या कर रहे हैं अशुद्ध्यावरण मलापेत प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्व रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशाल देखिए बता रहे हैं सबसे पहले उल्टा चलते हैं इसको मैंने बुद्धि सत्व दिख रहा है ना ये बुद्धि सत्व और इधर में स्थिति प्रवाह दिख रहा है तो पहले को आसान रखिए बुद्धि सत्व स्थिति प्रवाहो वैशाराध्यम समझ गए जाइए हाँ जी क्या मैं बताया बुद्धि सब बुद्धि या स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम बोलते हैं बुद्धि जो सत्व है सत्व बहुल जो चित्त है बुद्धि मन चित्त मन हाँ जी तो सत्व गुण अधिक वाले सत्व बहुल वाले सत्वाधिक जो बुद्धि है वही बुद्धि सत्य हुआ तो सत्वाधिक बुद्धि वाले चित्त वाले चित्त जो है सत्वाधिक जो सत्व बहुल जो चित्त है, चित है इस चित्त का जो स्थिति प्रवाह है इस चित्त की स्थिति का जो फ्लो है प्रवाह है कंटिन्यूटी है निरंतरता है लंबे काल तक जो बने रहना है ये है वही सारे समझ गए हाँ जी तो ये हुआ तो यहाँ पर स्थिति प्रवाह क्या तो स्थिति प्रवाह का विशेषण दिया स्वच्छ क्या बताया स्वच्छ हां स्वच्छ माने स्वच्छ शुद्ध निर्बल तो बुद्धि सत्व का सत्व बहुल जो चित्त है सात्विक जो बुद्धि है सात्विक जो मन है सत्व गुण अधिक वाला जो चित्त है उस चित्त के उस मन के जो स्वच्छ स्थिति प्रवाह है उस मन का जो निर्मल अधिक देर तक बने रहना स्थिति का अधिक अधिक देर तक बने रहना जो है स्वच्छ इस स्थिति जो प्रवाह है वह है वही सारे तो समझ में आ गया हाँ जी मुझे निर्मल स्थिति प्रवाह स्थिति का बने रहना लंबे काल तक बने रहना ऐसा नहीं कि कोई भी स्थिति प्रवाह हो जाएगा यदि बने किसी भी चीज के संबंध में आप जो विचार रहे हैं वह लंबे काल तक चल रहा है लंबे काल तक स्थिति का जो फ्लो है वह लंबे काल तक जो स्थिति बना हुआ है वो नहीं स्वच्छ होना चाहिए पवित्र होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए निर्मल होना चाहिए समझ गए हाँ जी निर्मल स्थिति का प्रवाह निर्मल स्थिति जो प्रवाह है वह दिया, फिर और भी विशेषण दिया है अनभिभूतः बोल रहे हैं रजोगुण और तमोगुण से जो दबा हुआ नहीं हो रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह नहीं हो जिसकी स्थिति रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जिस प्रवाह में न हो समझ गए हां जी ऐसे स्थिति प्रवाह ऐसे स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैसा राज्य है किसकी बुद्धि बुद्धिस की चित्त की तो अब बुद्धि सत्व का विशेषण दिया बुद्धि सत्व है कह प्रकाश आप बना वह बुद्धि सत्व कैसा है सत्य बहुत वाले जो चित्त है वह कैसा प्रकाश आत्मा प्रकाश स्वरूप प्रकाश आत्मा है जिसके जिसका आत्मा प्रकाश है जिसका आत्मा ज्ञान है जिसका तो मैंने स्वरूप तो प्रकाश आत्मा है जिसके प्रकाश स्वरूप वाले प्रकाश स्वरूप वाले जो बुद्धि सत्व है तो प्रकाश रूप बुद्धि तत्व प्रकाश स्वरूप बुद्धि सत्व प्रकाश स्वरूप वाला बुद्धि तत्व की के रजो और तमो गुण से न दबा दबा हुआ निर्मल स्थिति जो प्रवाह है या स्थिति रूपी जो प्रवाह है वह वैशार है और एक और विशेषण दिया बुद्धि सत्पस् का कि अशुद्ध्याण मलापेत तो बोल रहे अशुद्ध्यावरण मलापेत तो अशुद्धि आवरण अशुद्धि अपने आप में एक आवरण है न जी हाँ जी तो अशुद्धि रूपी आवरण अशुद्धि रूपी आवरण रूपमल से रहित अपेत अपेत माने रहित अर्थात ऐसा बुद्धि सत्व जिसमें मल नहीं हो अशुद्धि रूपी जो आवरण है अशुद्धि रूपी आवरण रूप मल ऐसा मल जो अशुद्धि रूप में हो तो अशुद्धि रूप जो आवरण है अशुद्धि रूपी जो आवरण है तो अशुद्धि रूपी आवरण रूप जो मल है आवरण मल जो जो मल है उससे रहित ज्ञान स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि तत्व जो है जो चित्त है उस चित्त का जो स्थिति प्रवाह है उस चित्र का जो रजो और तमो गुण से दबा हुआ निर्मल स्थिति प्रवाह जो है निर्मल जो स्थिति है निर्मल जो स्थिति जो फ्लो है वह वैसारध्य है तो निर्विचार समाधि के वैसारध्य होने पर अर्थात निर्विचार समाधि चित्त में चित्त में जब निर्विचार समाधि का जब वैसारध्य हो जाएगा वह एकदम स्वच्छ निर्मल स्थिति प्रवाह होगा जो रजोगुण और तमोगुण से न दबा हुआ होगा तब इसके बाद अध्यात्म प्रसाद होता है जी हाँ जी और अध्यात्म प्रसाद का भी व्याख्या कर रहे हैं कि अध्यात्म प्रसाद क्या है जी तो बोलते हैं कि यदा निर्विचार से समाधे वैशारज्यम इदम जाये योगिनो योगिवती अध्यात्म तो ये तो उसका निर्विचार वैसारज्ञ अध्यात्म प्रसाद का अर्थ किया कि जब निर्विचार नामक समाधि जो है उस समाधि के वैसारज्य की उत्पत्ति होती है वैसा वैसारध्य यह वैसा मन निर्विचार नामक समाधि का यह वैसा वैशारध्य जब उत्पन्न होता है तब योगी को अध्यात्म प्रसाद होता है अब योगियों क्या होता है जी अध्यात्म प्रसाद अध्यात्म प्रसाद होता है तो अध्यात्म प्रसाद का मतलब क्या है अध्यात्म प्रसाद की व्याख्या लिखती है भूतार्थ विषय क्रमान अनुरोधी फुट प्रज्ञालोक ये अध्यात्म प्रसाद है मने प्रज्ञालोक अध्यात्म प्रसाद इसका भी उल्टा ऐसे ही व्याख्या कर तो प्रज्ञालोक का विशेषण है भूतार्थ विषय अक्रमान अनुरोधी फुट ये विशेषण है प्रज्ञालोक का तो अध्यात्म प्रसाद का अर्थ है प्रज्ञा का आलोक प्रज्ञा का प्रकाश अध्यात्म साध का मतलब क्या है जी प्रज्ञा का प्रकाश प्रज्ञा का प्रकाश तो प्रज्ञा का जो प्रकाश है ज्ञान का जो प्रकाश है बुद्धि का जो प्रज्ञा माने चित्त भी है बुद्धि भी है बहुत उत्तम चित्र हो गया तो प्रज्ञा प्रज्ञा जो है उस प्रज्ञा का जो प्रकाश है आलोक है वह अध्यात्म प्रसाद है तो क्या बता रहे हैं कि भूतार्थ विषय मैंने भूतार्थ विषय बने जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है यथा का अध्यार कर सकते हैं मैने भूत का भूतार्थ भूत रूपी अर्थ है जैसे भूतार्थ है जैसा भूत भूतार्थ है भूतार्थ मतलब ना जी ये भूत का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब है नी पंचतन मात्रा हाँ जी आ, क्या कहते हैं कि अहंकार, उस हो गया, मन हो गया मान इंद्रिया इंद्रिय मन अहंकार ये सब सूक्ष्म हो गया ना जी हाँ जी तो भूतार्थ विषय लेना है क्योंकि वैसे इसका विषय यही है इसमें स्थूल तो में ही हो जाता है निर्विचार में तो... निर्विचार में तो अध्यात्म के वैसा रज में अध्यात्म एकदम हाँ, हाँ, अध्यात्... तो निर्मल हो जाता है और निर्मल चित्त के जो रजो और तमो गुण से न दबा हुआ जो स्वच्छ स्थिति प्रवाह है हाँ? इसकी प्राप्ति होने पर जो है अध्यात्म साध होता है तो वह सूक्ष्म के ही संबंध में कहा जाएगा वह भूतार्थ लेना है तो भूतार्थ विषय मने अध्यात्म प्रसाद हुआ है प्रज्ञालोक जिसका विषय भूतार्थ है जैसा भूतार्थ है जैसा अर्थ है उसका यथार्थ ज्ञान हो गया। यथा मने यथार्थ जो है यथार्थ विषय होता है इस प्रज्ञालोक का तो भूतार्थ विषय वाला भूतार्थ विषय है इस प्रज्ञालोक का और क्रमान अनुरोधी और इसमें क्रम का अनुरोध करने वाला यह प्रज्ञालोक नहीं है ये क्रम का अनुरोध न करने वाला है अर्थात अवितर्क और निर्वितर्क में क्रम का अनुरोध किया जाता था किसका अनुरोध किया गया जाएगी क्रम का क्रम का शब्द अर्थ और ज्ञान ये क्रम है ना जी? हाँ जी वो क्रम का विरोध करता है ऐसे ही निर्भित जो होता है उसमें भी अर्थ है अर्थ का ज्ञान होता है निर्भित में शब्द अर्थ नहीं होता ठीक है परंतु वह स्थूल है और सूक्ष्म में भी वहाँ पर अर्थ का ज्ञान होते हुए वर्तमान में जो होता है उस उसको ही देखा हुआ वो उसको ही देखता रहता है निर्वितर्क में भी और सब विचार में भी सब विचार में, में तो देश काल निमित्त इन सब मान इसके ज्ञान से युक्त होता है इसके अनुभव से युक्त होता है वह सविचारा परंतु निर्विचारा जो होता है वह उसमें ये सब नहीं होता उसमें क्रम का अनुरोध नहीं होता है कि ये शांत है ये उदित है ये आ, क्या बोलते है माने भूतार्थ धर्म वर्तमान भूत धर्म वर्तमान धर्म और भविष्य धर्म भूत वर्तमान भविष्य इस क्रम का इसमें अनुरोध नहीं है सब एक साथ दिखता है सब एक साथ प्रकट होता है क्योंकि तो पीछे ही बताया था इसलिए बोलते हैं क्रम का अनुरोध न करने वाला स्फुट जो प्रकट जो है अभिव्यक्त जो है व्यक्त जो है प्रज्ञा का जो आलोक है वह अध्यात्म प्रसाद है समझे हाँ जी इसलिए कह रहे हैं कि निर्विचार समाधि के वैसारज्ञ होने आरोप अर्थात निर्विचार समाधि के वैसारज्ञ होने पर मतलब की जब चित्त के अंदर एकदम निर्मल जो चित्त है प्रकाश स्वरूप जो है जिसके अंदर मल नहीं है एकदम ऐसे जो चित्त है ऐसे जो बुद्धि सत्व है उस, उस बुद्धि सत्व के जो निर्मल रजो और तमोगुण गुण से न दबा हुआ जो स्थिति प्रवाह है इसके होने पर ऐसी स्थिति के होने पर समाधि में ऐसी स्थिति के होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है तो अर्थात अध्यात्म प्रसाद का मत की वह जैसा वस्तु का जैसा स्वरूप है तो वह शांत उदित और अब अव्यपदेश वाले भूत भविष्य वर्तमान और भविष्य वह सब भेद हट जाता है और वर्तमान में ही सब कुछ आलोकित होता है सब लोग जो है दर्शन सब चीज का पदार्थ का दर्शन होता है सब धर्म का दर्शन होता है तो ये हो गया प्रज्ञा लोक समझ गए जी स्ुट प्रज्ञा का आलोक हुआ उसका दर्शन प्रज्ञा का दर्शन हुआ प्रज्ञा का प्रकाश दर्शन हुआ तो प्रज्ञालोक होता है तो तो ये अध्यात्म तो अर्थात तो जब जो वस्तु जैसा है वह उसी रूप में क्रम का न अनुरोध करके एक साथ ही वह प्रकाशित हो जाता है उस निर्विचार समापात पत्ती के वैसा रद्द होने पर जब स्फुट हो जाता है अभिव्यक्त हो जाता है समझ गए किसी बात को यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि उनसे पहले महर्षि वेद व्याजी से पहले जो विद्वान हुए हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखो ये भी यही बात कह रहे हैं क्या कह रहे तथा चोकम वैसे ही कहा गया है कैसे कहा गया है जो ऊपर का मेरे विचार का बेचारा अध्यात्म प्रसाद होता है तो क्या होता है तरीके ऐसी बोलते जनावप्राज्युप्यवप्राज्योप्य सर्वप्राज्यो अनुप्य बोल रहे हैं कि देखो क्या करता है कि प्रज्ञारूपी महल पर चढ़कर प्रज्ञारूपी महल पर चढ़कर तो प्रज्ञा मतलब वही ज्ञान हो गया प्रज्ञा रूपी महल हो गया प्रज्ञा रूपी कौन प्राज्ञा मान योगी विद्वान तो वह योगी की बात कर रहे चलो तो पुस्तक पढ़े योगी की बात नहीं वो ऋषि गण जो है तो प्राज्य जो है विद्वान अर्थात योगी जो है वह योगी प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ता है प्रसाद माने महल प्रसाद माने क्या होता है जी महल महल तो प्रज्ञारूपी प्रसाद पर आ रही चढ़कर वह प्रज्ञारूपी प्रसाद पर प्राज्य चढ़ता है चढ़कर वह प्राज्य क्या है अस्वच्छ शोक न करने वाला शोक अर्थात उसके अंदर से शोक समाप्त जब व्यक्ति के अंदर से शोक समाप्त हो जाता है तो न शोक करता हुआ शोक न करने वाला जो प्राज्ञ है जो योगी है प्रज्ञा रूपी महल पर चढ़ करके सोच तो जन शोक करने वाला जो जन है शोक शोका जो व्यक्ति है संसार जो है शोक से व्याप्त शोक से परेशानी जो संसार है उसको अनुपस्थ्य पूरी ध्यान के साथ देखता है अनु जो उपसर्ग है वह गहराई के साथ देखता है अनुपस््य कैसे देखता है तो बोलते है भूमिष्ठान इवन शैल स्थ जैसे पहाड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति भूमि पर स्थित व्यक्ति को देखता है जो व्यक्ति माउंटेन पर चढ़ गया है हिमालय पर चढ़ा हुआ है और हिमालय पर चढ़ करके जब नीचे देखेगा तो व्यक्ति क्या दिखेगा छोटे छोटे बहुत छोटा सा छोटा छोटा दिखेगा और इस तरीके से तो बोल रहे है कि जैसे माउंटेन पर चढ़ करके व्यक्ति भूमि पर स्थित भूमि स्थान भूमि पर स्थित जो जन है उसको देखते हैं ऐसे ही योगी जो है प्राज जो है प्रज्ञा रूपी महल पर चर करके वह प्रज्ञा कौन है वही प्रज्ञा लोक है अध्यात्म प्रसाद है तो प्रज्ञा लोक प्रज्ञा रूपी महल पर चर करके न शोक करता हुआ शोक करते हुए जन को देखता है तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं की यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे निर्विचार समाधि के वैसा राज्य होने पर अध्यात्म प्रसाद हुआ अध्यात्म प्रसाद हुआ मतलब हुआ कि जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में वह देखता है जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में क्रम का अनुरोध न करता हुआ वह हर चीज वह प्रज्ञा का ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वह देख लेता हुआ प्रत्यक्ष कर लेता है तो उसमें वह जैसे पदार्थों का प्रकाश कर लेता है पदार्थों का दर्शन कर लेता है उसका भूत भविष्य वर्तमान सबका प्रत्यक्ष क्रम का अनुरोध करके एक साथ प्रत्यक्ष करता है ऐसे ही योगी जो है व्यक्ति का भी वह प्रत्यक्ष कर लेता है कि भाई देखो ये जो संसार जो है संसार के जो लोग जो है विश्व का कुल है आगे क्या होना है पीछे क्या होना है इन सब स्थिति को देख करके उससे अनासक्त हो जाता है और अनासक्त हो अनासक्त तो पहले ही हुआ हुआ है और इस तरीके में आने का कोशिश नहीं करता है जो मोक्ष में जाने का प्रयास करता है और मोक्ष की प्राप्ति करने का एक ये फिर लौटता नहीं है वह आगे बढ़ जाता है और देख लेता है की भाई ये संसार तो ये है इसमें ऐसा ऐसा दुख है ऐसा ऐसा कष्ट है दुख ही देने वाला है वह वा, अगला जन्म क्या होगा पीछे जन्म क्या होगा ये इस तरीके से ये हर स्थिति को देख करके और फिर जो है वह उस में उसमें समझ गए ये हाँ जी तो प्रज्ञालोक जब नहीं होगा तब तक व्यक्ति देख नहीं सकता संसार में आनंद ही आएगा सुखी आएगा परंतु तो जब वह प्रज्ञालोक जब उसको हो जाता है निर्विचार समाधि का जब वैसार हो जाता है वह सूक्ष्मता से इस चीज को देखता है समझे हाँ जी फिर संसार में सुख नहीं देखता वो फिर अध्यात्म में परमात्मा में हाँ, देखता संसार है। में संसार में जिस जिस चीज को सूक्ष्म को देख सुख को देखता है उसमें देखता है सुख में दुख में से है परिणाम गुणबुत्ती विरोध इसलिए उसको त्याग हे यह ऐसा समझता के साथ व्यवहार करता है नहीं है ऐसा वो समझता। समझ, समझ गए? हाँ जी। आगे है प्रतंभरा तत्र प्रज्ञा बोल रहे हैं कि जो अध्यात्म प्रसाद विचार समाधि के वैशा धोने पर जब अध्यात्म प्रसाद होता है और प्रज्ञा लोक जब होता है तो उस समय उसकी जो प्रज्ञा है उसकी जो बुद्धि है उसका जो चित्त है वह कैसा हो जाता है वह उसका स्वरूप कैसा होता है इसके संबंध में आगे कह रहा है निर्विसार समाधि के वैसारध्य होने पर क्या होता है वह प्रज्ञा जो है उस प्रज्ञा का कैसा स्वरूप हो जाता है ये बता रहे तो ये कह रहे हैं अरतंभरा सत्र प्रज्ञा तत्र प्रज्ञा। वो माने उसके होने पर, निर्विचार समाधि के वैसार्ध्य होने पर वो जो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर जो आरूढ़ हो करके तो प्रज्ञा मतलब चित्त है कैसा प्रज्ञा वो तो जो एकदम शुद्ध हो जो प्रकाश आत्मा है जिसके अंदर से निर्म बुद्ध माने मन समाप्त हो गया है ऐसे प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर आरूढ़ होकर के करता हुआ जो है जनों को देखता है अर्थात जो जैसा अर्थ है उसको उस रूप में वह दर्शन करता है तो, तो उस समय जब निर्विचार समाधि का वैसारज्ज हो जाता है तो समय बुद्धि की जो प्रज्ञा है जो चित्त है जो मन है वह किस रूप वाला हो जाता है किस स्वरूप वाला हो जाता है इसको यहाँ पर कह रहे हैं भरा प्रज्ञा तो उस समय भरा प्रज्ञा होती है अर्थात उस समय जो प्रज्ञा होती है उस समय जो बुद्धि का स्वरूप होता है वह उसका नाम भरा हो जाता है ऋत को भरने वाला रित को धारण करने वाला हो जाता है वह अर्थात रित माने सत्य रितु माने क्या होता है जी सत्य सदा सत्य तो सत्य कर रितम्बराज्ञा उसी स्थिति में उसके निर्विचार समाधि के वैसारद्ध होने आरोप प्रज्ञा रितम्भरा भवती प्रज्ञा जो है रितम्बरा हो जाती है रित को धारण करने वाली हो जाती है समझ गए हाँ जी इसलिए उस प्रज्ञा का नाम रितंभरा प्रज्ञा कर दिया उसका नाम रितंभरा प्रज्ञा अब इसमें ये जो है व्यास वहा है व्यास वहा कहता है तस्त प्रज्ञा जायते भरा इति संज्ञा उसके होने पर, तस्वीन का मतलब क्या हुआ जी उसके होने पर अर्थात निर्विचार समाधि के वैसारद्य होने पर यह हुआ तत्र से पीछे का लिया गया निर्विचार समाधि के वैसारज होने पर समाहित चित्तस्य ऐसा योगी जिसने अपने चित्त को समाहित कर रखा है उस वस्तु के अंदर उस स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों के अंदर जिसने अपने चित्त को समाहित कर रखा है तो यहाँ पर सूक्ष्म पदार्थ स्थूल पदार्थ नहीं तो मन निर्विचार समाधि के वैशारध होने पर ऐसा योगी जिस योगी ने अपने चित्र को सूक्ष्म पदार्थों में समाहित कर रखा है एकाग्र कर रखा है ऐसे समाहितित वाले योगी की या प्रज्ञा जाए थे जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह प्रज्ञा उस प्रज्ञा की रितंभरा नाम है उस प्रज्ञा की क्या नाम है जी प्रितम्बरा प्रज्ञा प्रतम्बरा उस समाह चित्त वाले की जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है अर्थात जो उत्पन्न होती है मतलब क्या है प्रकट होती है वह जो प्रज्ञा जो चित्त है जो बुद्धि है जो प्रज्ञा जो चित्त जो मन प्रकट होता है उस समय कादुर्भूत होता है उस प्रज्ञा का नाम उस मन का नाम उस बुद्धि का नाम उस प्रज्ञा का नाम रितंभरा प्रज्ञा समझ गए जी हाँ जी रितम्बरा इसलिए तस्या इति संज्ञा बहुती उसकी ये रितंभरा संज्ञा होती है आगे करे अन्वर्था च सा ये जो रितंभरा नाम दिया गया है अन्वर्था है अर्था मतलब है की यथा गुण तथा नाम रितंभरा का मतलब क्या है जी यथा गुण तथा नाम जैसा गुण वैसा ही नाम जैसा गुण वैसा ही नाम जैसा अर्थ वैसा ही नाम अर्थानुसारी संज्ञा है अर्थ के अनुकूल संज्ञा है क्या रितंबरा का अर्थ है रितम विभर्ती तो अनवर्था तसा तो संज्ञा वह जो संज्ञा निकम्बरा जो संज्ञा है वह संज्ञा अनवर्था है अर्थ के अनुकूल है अनुमन अनुसार अनुकूल अर्थ के अनुकूल है अर्थ के अनुसार है अर्थात निर्विचार समाधि के वैचारव्य होने पर चित्त की जो स्थिति होती है उस समय पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको ग्रहण करता।, तो करता है सत्य सत्य को ग्रहण करता है सत्य सत्य को धारण करता है और इसी अर्थ को बताने वाला है रितंबरा रितम भरती रितम विभरती या जो रित को धारण करने वाली है उसको रितंबरा कहते है जो बुद्धि जो मन जो चित तो करने वाली है वो रितम्भरा चौथा वह प्रज्ञा अमितम्भरा प्रज्ञा नृतम जो नाम है संज्ञा अनवर्थ है क्या इसकी विग्रह कर रित्म्मने सत्यम एवा विभरती रितम्ब ने सत्यम रितम्बन क्या जी यहाँ पर सत्यम अर्ज सत्य में सत्य को ही धारण करती है ये प्रज्ञा सत्य को ही धारण करती है भी असत्य को धारण नहीं करती है उस समय फिर योगी को जो ज्ञान होता है वह कभी गलत हो ही नहीं सकता इसीलिए ऋषियों के जो भी प्रमाण है वह त्रिकालातीत है तीनों काल से अतीत है तो उसमें कोई मात्र भी गलती होने का गुंजाइश नहीं है समझे जी इसलिए ऋषि महर्षि से जो कुछ भी लिखा है हमारे बुद्धि में वो यदि नहीं अभी प्रविष्ट हो रहा है तो इसके आधार पर ये नहीं कह देना चाहिए ये गलत है उस पर विचार कीजिए साधना कीजिए साधना करने के बाद फिर जो है उस पर निर्णय दीजिए और जो हालांकि आजकल तो आ, ऐसे आजकल और मध्यकाल में ऐसे ये हो गए जब से संप्रदाय बाद शुरू हो गया उस तो समय से क्या हुआ कुछ जो विद्वान ऊपर से विद्वान भीतर से दुष्ट ऐसे लोगों ने क्या किया ऋषियों के ग्रंथों में भी मिलावट करना शुरू कर दिया और ऋषियों के नाम पर परोसने लग गया तो इस समय अब उसको कैसे ये करें तो उसके लिए ऋषि दयानंद जैसे बुद्धि बनानी पड़ेगी और फिर उसके लिए साधना भी करना पड़ेगा विद्वान भी बनना पड़ेगा और निश्चल होकर के उसमें से ऋषियों के वाक्यों को दूसरे जो व्यक्ति ने उसको अलग करना होगा प्रक्षिप्त को हटाना पड़ेगा क्योंकि तो आप कहेंगे कि भाई ऋषियों ने ये ऋषियों को क्यों ना मान ले तो नहीं क्योंकि रितंभरा प्रज्ञा वाले जो ऋषि होते हैं जिसकी प्रज्ञा रितंभरा हो गई है वो कभी गलत लिख ही नहीं सकता कभी वो गलत लिख ही नहीं सकता है इसीलिए वह जो भी ये हो तो हम भी रितमरा प्रज्ञा वाला बन करके जब रितमरा प्रज्ञा वाले बन जाएंगे तब तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई इसमें किसी ने कोई ने मिलावट कर दिया हुआ है नहीं तो ऋषि का सहारा लेकर उन्हीं के अनुकूल उन्हीं के अनुसार उन्हीं के जैसे शरीक और भी जो विद्वान हो उनका सहारा लेकर के सत्य का सत्य और असत्य का सत्य हम निर्णय करें तो यहाँ पर बोल रहे की सत्य में वर्ती सत्य को ही धारण करती है वह अनुर्था होगी नया कितनी बड़ी बात सभी बोल रहे हैं न तो तत्र वहा उसमें उल्टा ज्ञान का गंध भी नहीं होता है गंध भी नहीं होता उसमें माने उन भरा प्रज्ञा में भरा प्रज्ञा जिसको प्राप्त हो गया उस रितंभरा प्रज्ञा में माने उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान समझ गए जी हां तो विपर्यास जो ज्ञान है मिथ्या जो ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान का गंध भी न अस्ती गंध भी नहीं होता च और गंध भी नहीं होता उसमें अर्थात सदा सर्वथा सर्वदा तीनों कालों में सत्य ही होता है इसीलिए ऋषियों का जो वाक्य होता है ऋषियों के जो शब्द होते हैं वह प्रमाण को दी समझ गए हाँ जी तथा चोक्तम उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं क्या आगमेना ध्यानभ्यास रसन चिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा लभते योग तो बोल रहे हैं आगमे न आगम आगम प्रमाण के द्वारा अनुमान न अनुमान के द्वारा और ध्यानाभ्यास रसेनता और ध्यान के अभ्यास जो ध्यान का जो अभ्यास है उस अभ्यास से जो फिर रस की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति होती है तो उस अभ्यास के रस के द्वारा अभ्यास का जो रस है अभ्यास ध्याना ध्यानाभ्यास मान अभ्यास रस का मतलब हुआ ध्यानाभ्यास ध्यान का अभ्यास जब व्यक्ति करता है तो ध्यान अभ्यास करते करते उस ध्यान के अभ्यास से आनंद की प्राप्ति होती है तो हैभ्यास से आनंद से ध्यानाभ्यास रस हो गया मतलब ध्यान अभ्यास संबंधी रस ये रस ऐसा है आनंद ऐसा है जो ध्यानाभ्यास से आता है तो ध्यानाभ्यास संबंधी रस हुआ तो ध्यान के जो रस है उसके द्वारा तीन प्रकार से बने आगम से अनुमान से और ध्यानाभ्यास के रस से आनंद से तीन प्रकार से प्रज्ञा को बनाता हुआ प्रकल्पित करता हुआ योगम उत्तमम लभ उत्तम योग को प्राप्त करता है अर्थात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता उत्तम है उत्तम योग यही है समाधि उत्तम योग नहीं है उत्तम योग ये केवल योग है उत्तम योग जो है वह जो है असंप्रदा समाज तो उस उत्तम योग को प्राप्त करता है तो कहने का हिताय है कि जो योगी होता है आगम प्रमाण से भी ज्ञान को प्राप्त करता है अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान को प्राप्त करता है और अभ्यास जो का ध्यान का जो अभ्यास करता है तो अभ्यास करते करते करते करते वह जो एक आनंद होता है उस वस्तु का जब साक्षात्कार हो जाता है तो फिर आनंद जो होता है उस उस आनंद से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है समझ गया जी दाना अभ्यास जिसको आनंदानुग समी कहा है तो ध्यानाभ्यास का जो रस है ध्यानाभ्यास के जो आनंद है ध्यानाभ्यास करते करते जो आनंद होता है तो उस रस से भी उस आनंद से भी ज्ञान होता है वो तो जो सामान्य व्यक्ति को नहीं ज्ञान हो सकता तो इन तीन साधनों के माध्यम से आगम अनुमान और ध्यानाभ्यास के जो रस है आनंद है उससे प्रज्ञा को योगी बनाता है अपनी प्रज्ञा को इन इनके माध्यम से बनाता है और बना करके उत्तमियों को प्राप्त करता है तो यहाँ पर क्या हुआ जी यहाँ पर यही हुआ ना जी मैंने अपनी जो रितंभरा जो प्रज्ञा है तो आगम अनुमान और अभ्यास करने के बाद जो निर्विचार समाधि इसमें अभ्यास में आ निर्विचार समाधि का वही सारा जो तो ध्यान का मतलब यहाँ पर समाधि लेंगे ध्यान का मतलब क्या लेंगे जी समाधि समाधि ध्यान का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर समाधि तो समाधि के अभ्यास करते करते करते करते तो समाधि के अभ्यास का जो रस है समाधि के अभ्यास का जो आनंद है उस आनंद से प्रज्ञा की प्राप्ति हुई वह रितम्भरा प्रज्ञा तो प्रज्ञा मन प्रज्ञा उस रितम्भरा प्रज्ञा को पनाता हुआ प्रज्ञा को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ मजबूत करता हुआ प्रकल्पित करता हुआ समर्थ बनाता हुआ कृपु सामर्थ्य है रूप से समर्थ करता हुआ ये सब हो, हो जाएगा योगम उत्तम मान उत्तम उत्तमम योगम लभते उत्तम योग को प्राप्त करता है और समझ में आ गया हाँ जी और इसका कुछ विद्वान दूसरे तरीके से भी अर्थ करते हैं वो भी मैं आपको बता दू मैंने जो अर्थ किया गुरुजी ने जो हमें बताया वो और दूसरे तरीके से गुरुजी ने ऐसा भी अर्थ बताया है आचार्य सत्यजीत जी ने कि आगम ये जो है ना प्रबण मनन निध्यासन और साक्षात का चार चीज है ना जी हां प्रबण मनन निर्ध्यासन जी कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का साक्षात्कार करता है जैसे मैं आपको तो पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के बाद आप पढ़ते समय सुन रहे हैं हाँ, श्रवन मनन निर्ध्यासन और साक्षात्कार श्रवण तो जो मैं बोल रहा हूँ ये श्रव हो गया आगम हाँ जी आगम का मतलब क्या है जी आगम्य ते बोधे आगम्य ते बुद्ध के अर्थ ये न आगम ऐसा शब्द जिसे शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है वह शब्द हो गया आगम समझ गया हाँ जी तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस शब्द से मेरे जो उच्चारण है मैं जो बोल रहा हूं इससे आपको बोध हो रहा है इसलिए मेरा शब्द हो गया आगम समझ लिया हाँ जी और इससे जो आपको आगमन हो रहा है आप जो सुन रहे हैं तो वो जो सुनना है वो आगम है सुनना भी आगमनम आगम ऐसा भी कर सकते हैं तो आगम श्रवण ये लिया है यहाँ पर उपनिषद के अनुसार ये अर्थ कर रहे हैं उपनिषद जो उपनिषद में श्रवण मनो ने साक्षात्कार किया तो आगम का अर्थ हुआ श्रवण से सुन करके श्रवण से सुनने से प्रज्ञा को योगी जो है प्रज्ञा को व्यक्ति जो है प्रज्ञा को बनाता है समर्थ बनाता है समर्थ करता है तो आगमिन मने श्रवणिन आगमेन का मतलब क्या ले रहे जी श्रवण श्रवणेना और अनुमाना अनुमान मतलब क्या हुआ जी अनुमान से मने मनन चिंतन मनन और चिंतन।, चिंतन तो मनन के द्वारा तो आगम मने सुनकर के भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और फिर उस विषय में चिंतन किया उससे भी ज्ञान को और मैंने प्राप्त करता है और तीसरा है अभ्यास रस मने ने ने के रस से, मने रस के से हैसन को रहे हैं क्योंकि तो वह जब व्यक्ति चिंतन करता है ध्यान करता है जब समाधि लगाता है तो समाधि का जब अभ्यास करता है तो अभ्यास करने के बाद जो रस जो है जिस रस की प्राप्ति होती है तथा जो वस्तु जैसा है वह उसके स्वरूप में उस स्वरूप की प्राप्ति होती है आनंद की अनुभूति होती है फिर निश्चय करता है कि इसका ऐसा ही स्वरूप है इसीलिए निरध्यासन इसलिए ध्यान अभ्यास रस निरध्यासन को कहते हैं तो इसका अर्थ करते हैं कुछ लोग इसके आधार पर उपनिषद के आधार पर श्रवण मनन और निर्ध्यान के द्वारा योगी जो है प्रज्ञा को बनाता हुआ प्रज्ञा को समर्थ करता हुआ तीन प्रकार से समर्थ करता हुआ है उत्तमम योगम लभते लभते योग उत्तम अर्थात उत्तम योग को प्राप्त करता है समझ जी, हाँ जी. उत्तम योग को प्राप्त करता है तो इस तरीके की बात कही है अब समय हो गया है रहने देते हैं तीन में है बाकी है कल देखिए कोशिश करते हैं कि कल तीन हालाकी बच गया मैं सोचा था की तीन हो जाता तो ठीक अच्छा। था चलिए कल जो ठीक हो वही अच्छा है ठीक तो है मन से बात कर कोई शंका हो तो पूछिए नहीं नहीं नहीं जी नहीं, नहीं। पूर्णस्य पूर पूर पूर पूर पूर ओम आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए नमस्ते जी